लेसन 26 पेज नंबर 171 मुझसे जाया नहीं जाता मुझसे लेटा नहीं जाता मुझसे पेड़ काटे नहीं गए मुझसे इन पेड़ों को काटा नहीं गया लड़कियों से जख्मी आदमियों को नहीं देखा गया वहाँ गर्मी में कमरे के अंदर रहा नहीं जाता गर्मी में खाना बिल्कुल खाया नहीं जाता पेज नंबर वन सेवेंटी टू मुझसे आलू की सब्जी उतनी अच्छी नहीं बनती मेरे द्वारा पेड़ काटा नहीं गया छोटे भाई के द्वारा पुस्तक नहीं पढ़ी गई चलो सोया जाए काम शुरू किया जाए सच पूछा जाए तो आपकी मेहनत बेकार जा रही है ऐसे नहीं बोला जाता इस तरह नहीं काटा जाता ये चीजें इस तरह नहीं रखी जाती जख्मी बेकार दस बीस तीस चालीस पचास साठ सत्तर अस्सी नब्बे सौ